हरि अक्षमचंद्राय नम ओ परमंसास्वादितकमलिन्दा जनमाननस निवास श्रीरामचंद्रा बालीषा से वदने लक्ष्मी च वसी ये हृदय संविद हम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम पर धाम जगद्धा नमा तत्म प्रह्लाद नारद पराशर पराशरकुरी श सुखशनकालुन वशिष्ठीषणा परम भागवतान पर भागवता नमा कल्पतरुभ्य कृपा कृप सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवे नमो नमः नमो गोभ्यीमती नमो ब्रह्मसुताभ्य पव्यो नमो नमः श्री श्री सीताय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वल्ले गुरुपरपरा र्णनाथसा मंगला राम मंगलाना चर्ता वंदे विनायक स्त्री सीता गुणग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर उद्भवस्थिति संहार कारणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयकरी सीता हम राम वल्लभा यदतांग्रयद भोग्यं जिगैर्जगच्चि का किल मद्भुत शुभगुणा वाकल्य सीमा चया विद्युत्पुज सन का सुपे क्षण दत्ताल संपदो जनकजाप्रिियासा निशम भक्त धर्त गुरचतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अने गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोहतम कुंज जा सुब चनर विकर नि कर गिरा अर्थ जल वीति समयत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन परम प्रियं बंदौ तुलसी के चरण जिनकी जगताज कलित्रपूरको गुवो संशा मांडवी उर्मीला सुगीरति पर सुवनचारौर शरत प्रणाम प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन या सुदयागार वसिरा कुंदेन्दु कुमारमण तरुण या आयन। दीन परने कृपा मर्दनमयन राम रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मनसिया प्रिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मनसिया राम रघु रति सान प्रिया कमला बिमला बागमती दूधमती जी की श्री तिरुहुत क्षेत्र की श्री मिथिला धाम की श्री सीता मही की श्री जनक लली की श्री सुनेना अम्बा की श्री जनक जी महाराज की श्री जानकी महिल की श्री महिलहारिणी बिहारी बिहारी जी महाराज की जय, श्री यमुना महाराणी की जय, श्री कालिंदी पटराणी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री चौरासी कोष बृजमंडल धाम की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की तब संतन की जय। राम चरित मानस जू की श्री जानकी प्राकट्य महामहोत्सव की श्री महा गौरांग लीला महामहोत्सव की जगतगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जय गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय कली पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय समीन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सी तारा हरा हर भक्त वांछा कल्प करू भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महति कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना फुलिन वंशीवत ज्ञान गुजरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुपीठ में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्धि में एवं समस्त पूर्वाचार्य चरण गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की वैष्णवों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग चातुर्मास व्रत के क्रम में और चातुर्मास के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास के क्रम में प्रातः काल श्री गौरांग लीला एवं अपराह काल में श्रीमद् मदुरामचरित जी का क्रमिक प्रवचन के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णता है और वर्ष भर के उत्सव पुरुषोत्तम मास में आ जाते हैं हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी में 60 मनोरथ हुए कितने उत्सव हुए सवेरे अलग शाम को अलग होली दिवाली दशहरा सारे वर्ष भर के झूला सारे वर्ष भर के उत्सव एक महीने में हुए यहां भी कोई न कोई उत्सव नित्य ही होता रहा पुरुषोत्तम मास में ही श्री मर्यादा पुरुषोत्तम का प्राकट्य उत्सव हम लोगों ने मनाया राम जन्म महोत्सव मनाया और पुरुषोत्तम मास की पूर्णता पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र को आदर्श चरित्र के रूप में जिन्होंने प्रस्तुत किया कृष्णम रामायणम प्रोक्तम सीताया चरितम महत्व ऐसी श्री जानकी जी का प्राकट्य आज पुरुषोत्तम मास की अमावस्या पर हम लोग मनाएंगे और पुरुषोत्तम की पूर्णता होगी वैसे ब्रहन नारदीय पुराण में जो पुरुषोत्तम महात्म है उस महात्म में एक विशेष बात लिखी है वो तो विशेष बात ये लिखी है कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास एक महीने का होता है संक्रांति वर्जित होता है लेकिन जिस महीने का अधिक हो यदि उसके शुद्ध और पुरुषोत्तम दोनों को मिलाकर किया जाए तो उसका अनंत गुणित फल हो जाता है मैंने एक महीने का पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करें उसका तो फल है ही है पर यदि जो महीना अधिक हो पूरा दो महीना ले लिया जाए तो उसकी महिमा बहुत अधिक बढ़ जाती है दूसरी बात लिखी है पुरुषोत्तम मास में भगवान शालिग्राम को तुलसी अर्पित करने का अनंत पुण्य है जीवदान का अनंत पुण्य है तुलसी अर्पण का अनंत पुण्य है हम लोग कितने भाग्यशाली हैं? सवा लाख से अधिक शालिग्राम भगवान यहाँ विराजमान है और नित्य प्रति दो लाख तीन लाख चार लाख तक चार लाख से ऊपर तक तुलसी भी चढ़ जाती है भगवान को रोज अब पूरी बात तो आचार्य जी बताएंगे कितनी तुलसी अब तक चढ़ी लेकिन जहाँ तक हमारा है 80 लाख तुलसी भगवान को अर्पित हो चुकी है और सवा करोड़ तुलसी कम से कम अर्पित होनी है तो हम समझते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि अधिक आज पूरा हो गया पर पुराण का प्रमाण मिल गया कि और बढ़ गया अधिक और बढ़ गया पंद्रह जन हम लोगों को और मिल गया और ये तो निरंतर चले तो इसमें क्या हानि है लाभ ही लाभ है पर ये बहुत बड़ा लाभ भगवत कृपा से हम सबको मिला अपना तो कोई सुकृत पुरुषार्थ ऐसा है नहीं पुण्य ऐसा है नहीं यह केवल हरिगुरु संतों की कृपा ही है जो भगवान कृपा पूर्वक और हमें अपने तुलसी अर्चन का सौभाग्य लीला दर्शन का सौभाग्य कथा श्रवण का सौभाग्य भगवान प्रदान करते भगवान की कितनी करुणा है हमारे महेंद्र जी आए हैं तिरुपति बालाजी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर तो भगवान का जब अभिषेक होता है ना बालाजी का तो आज भी भगवान के श्रीअंग में पसीना आ जाता है नहीं विग्रह में पसीना आने का तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं लेकिन अभिषेक के बाद भगवान का श्रीयंग पोष दिया जाता है तो थोड़ी देर बाद भगवान के श्रीयंग में पसीना आ जाता है और उस पसीने को जब वस्त्र से पोछा जाता है तो वस्त्र गीला हो जाता पसीने से जैसे खूब पसीना आ जाए और कपड़े से सूखे से पोचो तो वस्त्र गीला हो जाए वस्त्र गीला हो जाता है आज भी भगवान अनुभव कराते हैं कि हम साक्षात विराज रहे तो ये जो हम वस्त्र मस्तक पर धारण किए ना जगन्नाथ जी का धारण करते हैं जगन्नाथ जी की श्रीअंग का वस्त्र और आज जानकी जी की नौमी है तो हमने श्री तिरुपति बालाजी उनके श्रीअंग का वस्त्र अपने मस्तक पर धारण किया अब ये सब चीज दुर्लभ है पर हम कहीं जाते नहीं पर वहाँ वहां के ठाकुर जी कभी जगन्नाथ जी कभी श्री श्रीनिवास भगवान कभी रंगनाथ भगवान सब जगह से कभी द्वारकाधीश भगवान सब जगह से भगवान कुछ न कुछ प्रसाद भेजते परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री राम सरदास महाराज कहते थे कि बार बार कहते रहें हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं बहुत सुंदर वाक्य है पर इसके साथ यह भी कहें हे नाथ हे मेरे नाथ आप मुझे भूले नहीं हम तो भूले भूलाए हैं आप मत भूलो भगवान मत भूलो भगवान न भूले भगवान अपनी ओर से याद करते हैं तो हमको यह अनुभव होता है कि हम तो ठाकुर जी को भूले हुए हैं पर श्री ठाकुर जी हमको भूले नहीं यदि हमको भूल गए होते तो प्रसाद क्यों भेजते प्रसाद क्या है प्रसाद भगवान की प्रसन्नता है प्रसाद अस्त प्रसन्नता प्रसाद के रूप में भगवान अपनी प्रसन्नता भगवान अपनी करुणा भगवान अपनी कृपा भगवान अपना अनुग्रह प्रसाद के रूप में परिचित करते हैं हम सब बड़े भाग्यशाली है आज हमने कहा था ना राम जन्म से किशोरी जी के जन्म में कम से कम चौ गुना उत्साह होना चाहिए हमने तो ऐसे ही कहा था लेकिन वैसे ही कुछ दिखाई पड़ रहा है बधाई भी खूब लुटेगी और पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी परम रसिक हैं कृपा पूर्वक विराजेंगे श्री बाराघाट वाले महाराज जी भी विराजेंगे श्री रसिक माधव दास जी प्रेम गली वाले महाराज जी भी विराजेंगे और, और भी अनेक महापुरुष विराजेंगे तो राम जी के जन्म में तो इतने लोग नहीं आए श्वरी जी के जन्म में कितने महापुरुष आ रहे हैं और ये सहज संयोग है ये अपना बनाया हुआ नहीं है ये सहज संयोग है तो हम लोग उत्सव का लाभ लेंगे जो। अभी जो रामचरित मानस का जो पांच दोहे का क्रम है उस क्रम को हम पूरा कर लेते हैं वैसे तो प्रयास है कि समय से ही हम संपन्न कर दें लेकिन बधाई है श्री सीताराम जी महाराज की दोहा संख्या एक तक हो चुका है बाल कांड में और अब उसके आगे का पाठ हम लोग करेंगे यह रहस्य दिन काहू नले हलत देखी महो पावनी विष्णु पादूता भगवती श्री गंगा जी के तट पर गए जगत पद को पवित्र करने वाली गंगा जी के तट पर गए, और गाधु सुन सब कथा सुनाई यही प्रकार सुरसरी मई आई महर्षि विश्वामित्र जी ने गंगावतरण का प्रसंग सुनाया गंगा जी कैसे आई इसकी पूरी कथा श्री महर्षि विश्वामित्र जी ने सुनाई कथा अत्यंत प्रसिद्ध है आप सब जानते इनका एक कथा ऐसी भी है कि श्री नित्य गोलोकधाम में भगवान युगलवर श्यामा श्याम रासमंडल में विराजमान हैं उसी समय भगवान शिव उनका दर्शन करने आए साथ में भगवती जगदम्बा पार्वती भी ब्रह्मा जी भी राज्य हरि का दर्शन करने आए साथ में भगवती वीणा पाणी भगवती सरस्वती भी और शिव जी इतने आनंद विब्वल हुए कि वे ताल मूर्छना से युक्त होकर गायन करने लगे भगवती सरस्वती वीणा बजाने लगी और कुछ वहां सखिया वाद दिव्य वाद्य बजाने लगी नारगी भी वाद्य वृणा बजा रहे हैं और बड़ा अद्भुत एक दिव्य रसमय वातावरण वहां उपस्थित हो गया ऐसा अनुराग पूर्वक भगवान शिव ने राग आलापा ऐसा गाया ऐसा गाया कि युगल सरकार पिघल गए द्रिवीभूत हो गए द्रवीभूत होकर के सब और जल ही जल हो गया अब सब बड़े विकल हो गए कि युगल सरकार कहाँ गए सब जल ही जल हो गया सब जल में डूबने लग गए तब फिर पुनः प्रार्थना की गई और उसी जल से पुनः युगल सरकार प्रकट हुए वो जो युगल सरकार पिघल गए राधा कृष्ण द्रिवीभूत हो गए तो द्रिवीभूत राधा कृष्ण जो है उन्हीं का नाम है त्रिभुवन पावनी पति पावनी भगवती श्री गंगा बड़े विस्तार से है ये कथा पुराणों में युगल का गलित श्री अंग श्री गंगा जी बाद में उनका एक सहचरी स्वरूप भी है और ऐसा भी प्रसंग आता है कि गंगा जी का जो सहचरी स्वरूप है और उनका श्याम सुंदर में विशेष अनुराग है और अनुराग के कारण ये सब लीला है नाटक है हम लोगों के कल्याण के लिए नहीं गंगा जी नहीं आती तो हम लोगों का कल्याण कैसे होता तो श्री राधा रानी ने कहा कि ये स्वतंत्र रूप से रास विहारी श्री कृष्ण का रथा करना चाहती है ये यहां रहने योग्य नहीं है मैं इसको यहां से निष्कासित करती हूँ या नदी रूप हो जा गोलोक से बाहर निकल जाए गंगा जी बड़ी दुखी बी इतनी विकल हो गई, इतनी विकल हो गई, क्योंकि एकांत कुंज में गंगा जी के साथ बैठे से राधा रानी आगे शक्तियों के सहित गंगा जी को डांट लगाई और उस समय गंगा जी भय के मारे भगवान के चरणों में विलीन हो गयी भगवान के चरणों में विलीन हो गयी और फिर उन्हीं चरणों से निकलकर गंगा जी आज त्रिवन को पकड़ ऐसी इतनी कथाएं हैं कि हम गंगाजी की ही कथा पुराणों का आश्रय लेकर कहने लग जाएं, तो पांच सात दिन गंगाजी के लिए ही चाहिए कम से कम इतनी गंगाजी के चरित्र हैं, गाध सून सब कथा सुनाई सब कथा सुनाई का एक अर्थ ये भी है कि गंगाजी के प्राकृत्य की जितनी कथाएं हैं सब कथा सुनाई सभी कथाओं को सुनाया माने जो प्रसिद्ध है वो उतना ही नहीं सारी कथाओं को सुनाया और भगवान के चरणों का प्रक्षालन है ब्रह्मा जी ने कमंडल में विराजमान किया शिव जी ने जटाओं में विराजमान किया और भगीरथ जी की तपस्या ऐसी गंगा जी हम सबको प्राप्त हुई है ये कथा तो सब जानते ही हैं। सब कथा सुनाई यही प्रकार सुर शरी आई धरती पर गंगा जी का जैसे अवतरण हुआ वो कथा सुनाई और तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए विविध दान मही देवन पाए अब देखिए यहाँ एक विशेष बात है भगवान ने पहले गंगा जी का महात्म्य सुना इसके बाद गंगा स्नान किया इसका आशय क्या है कि तीर्थ में जावे तो पहले तीर्थ के महात्म्य का श्रवण करे और महात्मा का श्रवण करके जब स्नान करेगा तो उसमें विशेष श्रद्धा उत्पन्न होगी उसके अंतकरण में विशिष्ट भाव का जागरण होगा और जैसी श्रद्धा होगी जिस प्रकार के भाव का उच्चलन होगा उसी प्रकार का लाभ उस सेवन करने वाले व्यक्ति को मिलेगा श्रद्धा बिना श्रवण के उत्पन्न नहीं होती है श्रवण से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है श्रद्धा जगेगी कैसे सुनोगे नहीं तो श्रद्धा है हाँ शुश्रूष हो श्रद्धा दानस से वासुदेव कथा रुचि कितनी बड़ी आवाज झाजी ने कही शुश्रूष श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी जब श्रवण की इच्छा होगी बिना सुने नहीं इसलिए हमारे यहाँ सब जगह पहले महात्म्य श्रवण की बात आई धाम में आओ तो धाम का महात्मा आप खूब जानते हैं किसी मंदिर का इतिहास और महत्व लेकिन उत्तम पक्ष ये है कि तीर्थ में गए तो वहाँ के पुजारी पंडा को प्रणामी दी श्रद्धा पूर्वक चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा महाराज यहां ये भगवान कैसे विराजे इस मंदिर का कोई इतिहास हो इसका कोई महात्म्य हो तो आप कृपा करके बताओ इसके बाद फिर इसके बाद तो विशेष भाव का जागरण अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित में क्या देखे जहां जहां महाप्रभु जी जाते हैं सब जगह तीर्थ पुरोहितों को वंदन करते प्रणाम करते हैं और उनसे महात्म्य का श्रवण करते हैं महात्मिक सुनना चाह दक्षिणा देते महापुरश पहले दक्षिणा दे दक्षिणा दे। हाँ। देने में कंजूसी नहीं करना चाहिए लेने में भले ही संकोच करो देने में संकोच नहीं करना चाहिए ये ब्राह्मण जितने उदार होते हैं इनको वो क्या दे सकते हैं हम थोड़ा कुछ भी दे दो तो इतने से ही वे प्रसन्न होकर आशीर्वादों की झड़ी लगा देते हैं इतना सस्ता आशीर्वाद और कहा मिलेगा कुछ कागज खर्च हो गया और इतना आशीर्वाद मिल गया कागज उसके सामने क्या है कुछ नहीं इसलिए तीर्थ में जाकर तीर्थ के ब्राह्मण में दोष दर्शन नहीं करना तीर्थ के ब्राह्मण में भगवत भाव करना श्रद्धा रखनी उनसे महात्मा का श्रवण करना महाराज जी को हमने देखा पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी को अयोध्या जी गए शरीर स्नान किया हमको दक्षिणा दी अपने गमछा में से खोल के बोले यहां जितने ब्राह्मण हैं सबको दक्षिणा जो प्रणाम करो तभी स्नान पूर्ण होगा नहीं स्नान पूर्ण नहीं होगा क्योंकि घाट पर बैठे हुए स्थान के देवता हैं ब्राह्मण हैं उनको प्रणाम तो उन्होंने जैसा सिखाया अब वो स्वभाव में आ गया कहीं जाओ तो पहले ब्राह्मणों को सत्कार करो स्नान करो ब्राह्मणों का सत्कार करो इसके बाद वहां मन में प्रसन्नता हो तो कथा श्रवण करने के बाद फिर विधि पूर्वक गंगा जी में स्नान किया गंगा स्नान की इतनी महिमा है इतनी महिमा है गंगा स्नान की हम आपको क्या क्या, क्या? पुराणों में यहाँ तक वचन आए हैं कि वर्ष में एक बार श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में गोता लगा ले वर्ष में एक बार साल में एक बार गंगा जी में गोता लगा ले श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में तेल सावन नहीं लगाए बासे शरीर को न ले जाए स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके गंगा यमुना आदि में स्नान करना चाहिए अपने शरीर के अंग वस्त्र गंगा जी यमुना जी में निचोड़ना नहीं चाहिए स्नान करके शरीर को पूछना नहीं चाहिए तीर्थ में स्नान करके जो शरीर पोछ लेता है उसका पुण्य तत्काल नष्ट हो जाता है वो जल बिंदु शरीर पर ही सूखने चाहिए आज तो हम कम से कम पौने दो घंटा यमुना जी में रहे पल्ली पार चले गए थे तो समय तो बीत रहा था लेकिन यमुना जी के जल को छोड़ने का मन ही नहीं करता क्या करा बहुत आनंद गंगा जी यमुना जी सरयू जी नर्मदा जी यही सब भारत वर्ष का पुण्य है ऐसी पवित्र नदियाँ हमारे देश में प्रवाहित हैं, जिन नदियों के रूप में भगवान की करुणा ही बह रही ग तो विधि पूर्वक एक बार गंगा स्नान कर ले श्रद्धा पूर्वक तो एक वर्ष के भीतर उस व्यक्ति का कहीं भी शरीर छूट जाएगा एक बार गंगा स्नान का प्रभाव शरीर पर एक वर्ष तक रहता है एक वर्ष के भीतर कहीं भी उसका शरीर छूट जाए आवश्यक नहीं की धाम में कहीं भी छूट जाए शरीर वह नरक नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा उसकी सदगति ही होगी पुण्य लोकों में जाएगा एक बार गंगा जी साल में एक बार गोता लगा लेने की है महिला और बार बार गंगा जी नहाने का अवसर मिले तब तो क्या कहना बड़ी कृपा गंगा जी की कृषि केस में गीताभर में हमको सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसलिए होती है वहाँ तो गंगा जी का बड़ा आनंद है खूब आनंद है गंगा जी का और अब तो गंगा जी ने ऐसी कृपा की है कुंज बिहारी भैया जी तो दर्शन करके आए हैं अपने जो गंगा जी ने कृपा करके आश्रय दिया है बिल्कुल गंगोत्री के निकट बिना मेला के गंगोत्री डेढ़ घंटे में आप गंगोत्री पहुँच जाए उत्तर से ऊपर मनेरी डैम ऊपर है और मनेरी डैम सबसे पहला डैम है गंगा जी का उसके ऊपर कोई गंगा जी का बांध नहीं है अविरल निर्मल गंगा जी है कैसी छठा है और विशेषकर गंगा जी ने जो अपने ठाकुर जी को स्थान दिया है उस स्थान में गंगा जी की धार बदल गई पूरे गंगा जहां तक स्थान है ठाकुर जी का वहां तक गंगा जी उत्तर वाहिनी है वहां तक गंगा जी उत्तर वाहिनी है।, है और बाद में एकदम दिशा बदल गया और बद्री नस्ल की जो मूल गाय है उत्तराखंड की वहां की भाषा में घोरैया घोड़ी कहते हैं गाय को और वो गाय बद्री नस्ल की जो मूल गाय है उस गाय का संरक्षण का कार्य भगवत कृपा से वहाँ आरंभ हो गया है दस ग्यारह गाय इस समय वहाँ विद्यमान है शुद्ध नस्ल की गाय मिलना बहुत कठिन हो रहा है तो वो जो विलुप्त नस्ल है उसकी पुनः सुरक्षा हो और उसका संवर्धन हो ऐसा प्रयास है भगवान कृपा करेंगे गंगा जी कृपा करेंगे और साधु सेवा भी खूब हो रही है क्योंकि ऐसी जगह स्थान है निरंतर संताते रहते हैं वहां संत भरा रहता है और कुछ प्रेमियों ने नरेश सिंह वगैरह हैं दिल्ली के उन लोगों ने यात्रियों के लिए भी अब सुविधा कर दी है कि कोई भी कांवर लेके जा रहा हो या पैदल जा रहा हो आने वाला हो या जाने वाला हो सबको कुछ न कुछ गरम गरम पेय और कुछ न कुछ हलवा पूड़ी या कुछ न कुछ, कुछ मिल जाएगा तो ये गंगा जी की कृपा है वहां कुछ बना नहीं है अभी ऐसी खोला पड़ा है लेकिन सेवा शुरू हो गई आए गए संत ही सेवा संभाल लेते जी भी वातावरण तो गंगा जी का स्नान किया और महीदेव जो बूदेव ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को विविध दान पुण्य किया और दान पुण्य करने के बाद फिर हर्ष पूर्वक चले ऋषियों की जमात के सहित चले और वेग पूर्वक चले कई बार बहुत हर्ष होता है तो वेग नहीं होता है और कई बार वेग होता है तो हर्ष नहीं होता है पर श्री ठाकुर जी कितना भाव है हमारे रघुनाथ जी का मिथिला के प्रति चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था कर सकते थे हाथी घोड़े की व्यवस्था कर सकते थे कि नहीं लेकिन हाथी घोड़े पर चढ़कर मिथिला जाना मिथिला की भूमि का तिरस्कार है इसलिए ठाकुर जी बिना पदक के अयोध्या से मिथिला तक पैदल चलकर के गए जूता भी नहीं है भगवान के चरण में वनवास नहीं फिर भी क्यों गुरुजनों के साथ पादक प्राण धारण करने की विधि में अब तो कृष्णदास जी लोग भूल गए हैं पुरानी तत्काल पुराने संत जो होते थे वो जब तक गुरुदेव विद्यमान होते थे शरीर से जब तक गुरुजी शरीर में विद्यमान है तब तक वे चौकी पर आसन नहीं लगाते थे पुराने साधु क्योंकि चौकी पर तो गुरु जी का आसन है दुनिया में कहीं चले जाए चौकी पर आसन नहीं लगाएंगे भूमि पर आसन चौकी पर तो सोने का अधिकार गुरु जी का है हम चौकी पर सो गए तो सेवक धर्म नष्ट हो जाए चौकी पर आसन नहीं लगाते छत्ता नहीं लगाते क्यों छत्र तो गुरु जी के मस्तक पर शोभामान होता है हम शिष्य एवं छत्ता कैसे लगा सकते पैर में पदत्राण धारण नहीं करते जूती खड़ाऊ धारण करना गुरुजी का अधिकार है और हम गुरुजी के सामने जूता चप्पल खड़ाऊ पहनेंगे, और जब इस प्रकार से नियम करते करते उनका जीवन का लंबा भाग व्यतीत हो जाता था तो उनके स्वभाव में आ जाता था फिर जीवन में सोचते अब तो थोड़ा समय बाकी है अब क्या जूता छाता चप्पल क्या ये संग्रह करना पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज अपने संपूर्ण जीवन में न छाता लगाया न जीता पहने न चप्पल पहनी न खड़ाऊ कहीं। और पूरे भारत वर्ष का पैदल भ्रमण किया उन्होंने अफगानिस्तान तक पैदल गए बर्मा तिब्बत तक पैदल गए बिना पदक के बर्फीले क्षेत्र में भी बिना पदक के ही वे पैदल चल गए। और कहते थे अब तो जाने का समय आ गया अब क्या पैर में कुछ पहनना ये पुराने संतों की रही तो गुरुजी के साथ चल रहे हैं तो पैर में जूता चप्पल कैसे धारण कर सकते हैं तो बिना पद त्राण के श्री राम लक्ष्मण चले हैं हर असी चले मुया चले मुनी विदेरा जी का नगर निकट आ गया और जैसे ही नगर निकट आया तो वही आप अपने पास बिठा लो पूर्म्यता राम जब देती हर से अनुज समय तु से श्री जनकपुर धाम की रम्यता रमणीयता सुंदरता मिथिला क्षेत्र की सुंदरता को राम जी ने देखा तो लक्ष्मण जी के सहित अत्यंत तो भगवान हर्षित हो गए अनेक प्रकार की बावड़ी है कुएं हैं अनेक सुंदर रस युक्त नदिया है सरोवर हैं, और अमृत के जैसा जल उनमें भरा हुआ है इतनी समृद्धि है कि नदियों के घाट भी मणियों से जड़े हुए है स्वर्णमय घाट है सरोवरों के घाट भी स्वर्ण में मणिया उनमें जगमगा रही हैं, कमल खिल रहे हैं भौरे गुंजार कर रहे हैं और अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं शीतलमंद सुगंधित हवा चल रही है सुमन बाटिका बा विपुल विहंग निगा फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुरुषा बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों के उद्यान बगीचे, बाग हैं बाघ है बाटिकाएं हैं वन है और जहां इस प्रकार से प्रकृति अत्यंत शोभा संपन्न होती है समृद्ध होती है वहां पक्षी अपने आप कलरव करने लग जाते हैं अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं मानव श्री सिया जी का गुणगान कर रहे हैं फूल फलों से लदे हुए वृक्ष नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं कैसी सुंदर शोभा हो रही है बनई नगर निकाई जहा मन कहीं लुभाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो जनकपुर की सुंदरता का वर्णन कर सके मिथिला की सुंदरता का वर्णन कर सके मन जहा जाता है वहीं लोभाये मान हो जाता है अर्थात वहीं रमने रम जाता है मन बड़े सुंदर बाजार हैं विचित्र और मणियों से बने हुए बड़े सुंदर छज्जे हैं ऐसा लगता है मानो विधाता ने अपने हाथ से इनको सजाया हो और मिथिला के जो वैश्य हैं, वो कितने धनवान हैं? कोई वैश्य कमजोर दिखाई नहीं पड़ता ऐसे लगता है मानो असंख्य रूपों में कुबेर ही बैठे हों धनपति कुबेर ही बैठे हो धन कबर धन समाना बैठे सकल वस्तु नाना अनेक प्रकार की सामग्रियों को लेकर बैठे हैं बड़े सुंदर चौराहे हैं बड़ी सुंदर गली है और गुलाब जल केसर चंदन मिश्रित जल से सुगंधित जल से गलियों का छिड़काव किया गया जड़िया गलियां सीखी गई हैं सबके घर बड़े मंगलमय हैं और मानो ऐसा लगता है शामदेव रूपी चित्रकार ने उन घरों में विचित्र चित्रावली अंकित की हो आज भी मिथिला पेंटिंग प्रसिद्ध है हाँ हैं? जी मधुबनी में हाँ, मधुबनी पेंटिंग कितनी सुंदर सुंदर मिथिला की नगर के सभी स्त्री हाँ कैसे है मिथिलाषी कैसे हैं हम नहीं कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं गोस्वामी जी कह रहे हैं गोस्वामी जी का स्पष्ट पक्षपात मिथिला के प्रति है अयोध्या का वर्ण भी तो सुन चुके हैं अयोध्या वासियों का भी तो निरूपण सुन चुके हैं और अब मिथिला का वर्ण देख लो आप खुद पढ़ के देख लो वहां पढ़ के देख लो यहाँ पढ़ के देख लो पक्षपात है मिथिला के प्रति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का क्यों है पक्षपात ये पक्षपात नहीं यथार्थ है हा देखिए श्री किशोरी जी सरकार के बामांग में न होती तो ब्रह्मा जी की कोटि का जीव भी भगवत शरणागति के योग्य सिद्ध तो नहीं होता ये टेढ़े बेढ़े सब तरह के जीवों का जो निर्वाह हो रहा है सरकार के चरणों में गुजर बसर हो रही है वह केवल और केवल श्रीजी के अनुग्रह केवल श्रीजी के अनुग्रह से उनकी कृपा करना हा हा और कोई विशेष बात नहीं पुरनर नारी सुभग सोचित पुरनर नारी सुभग नारी है सब सुभग हैं और सब साधु स्वभाव वाले हैं पवित्र हैं बाहर भीतर से पवित्र हैं अत्यंत निष्काम हैं सब संत ही हैं धर्मशील माने धर्माचरण उनका स्वभाव है ज्ञानी हैं और गुणवान हैं और जनक जी का जहाँ निवास है उसका तो कहना ही क्या उसको देख करके तो देवता भी थकित हो जाते हैं और महाराज जी पर कोटा देख कर के सक्षकित हो रहे हैं ऐसा लगता है मानो संपूर्ण भवन कोष ब्रह्मांड की शोभा एक जगह एकत्रित हो गई हो धवल धाम मणिकुरटपट सुगठ नाना भा निवास सुंदर सदन शोभा कही जावास सुंदर सदन शोभा कहे जा, जा। जिनकी प्रतीक्षा हो रही थी हम सोच रहे थे महाराज जी आ जाए तब स्त्री जी के प्राकृतिक हटा दिया राबता बना सीता राम सीता सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता पास मिथिला के प्रति क्यों मिथिलाी किशोरी जी की प्रादुर्भाव भूमि है और आगे आ जाओ बैठ जा रहे सुभद्रा जी आ जाओ हाँ।, हाँ हम लोग हाँ तो हम महाराज जी निवेदन कर रहे थे कि श्रीजी यदि ठाकुर जी के वामांग में न तो हम सब तो कलिमल ग्रसित जीव है ब्रह्मा जी की कोटि का भी जीव है वो तो भगवान के शरणागति के योग्य सिद्ध नहीं होगा ये करुणामयी ही है जो जीवों का विशेष पक्षपात लेकर उनका पुरस्कार सरकार के अपने प्राण नाथ के दरबार में करती है महल में करती है और अंगीकार कराती है इसलिए श्री जी आचार्य तो स्वाभाविक है मान लो महाराज जी का हमारे प्रति विशेष पक्षपात है मान लो नहीं है ही नहीं। विशेष पक्षपात है तो कृतज्ञता इस बात की में है कि महाराज जी का पक्षपात हमारे प्रति है तो हमारा पक्षपात महाराज जी के प्रति होना ही चाहिए नहीं है तो हम कृतज्ञ नहीं माने जाएंगे कृतज्ञ माने जाएंगे। सारे पापों का प्रायश्चित है बड़े से बड़े भयंकर पापों का प्रायश्चित है लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है कृतज्ञता महत्प निष्कृतिर नाक विद्यते इतना बड़ा पाप है कृतज्ञता इसका कोई प्रायश्चित नहीं इसलिए जिस जीव का श्रीजी के चरणों में समर्पण नहीं है श्रीजी के प्रति पक्षपात नहीं है वो कृतज्ञ है और उसका कल्याण कभी संभव नहीं है इसलिए युगल सरकार युगल सरकार दोनों एक ही है गिरा अर्थ जल बीच तो भिन्न न भिन्न बंधौ सीता रामपदी परम्परितिन्न इन, इनमें तनिक भी भेद नहीं है रंश मात्र अनुमात्र भेद नहीं है लेकिन इसके बाद भी जीवों के हृदय में भावुक रसिक भक्तों के हृदय में श्री किशोरी जी के प्रति पक्षपात रहना ही चाहिए युगल में विशेष भाव श्री जी के चरणों में होना चाहिए क्योंकि श्री जी न होती तो हम सब जीवों को ठाकुर जी की शरणागति सुलभ न होती अरे श्री जी का आग्रह न होता तो भगवान इस धरती पर अवतार ही क्यों लेते श्री ठाकुर जी को अत्यंत सुलभ बनाया है श्री जी ने जी के यहां श्री जी का जन्म हुआ लक्ष्मी जी का तो उनको श्री कहते श्री श्री नाम की कन्या का जन्म प्रभु जी क्या और भगवान हरिमेधा ऋषि के यहां हरी रूप से भगवान प्रकट हुए विप्र कन्या के रूप में श्री जी प्रकट हुई और विप्र बालक के रूप में ऋषि कुमार के रूप में ब्रह्मर्षि कुमार के रूप में भगवान प्रकट हुए और उनका बड़ा जोरदार विवाह हुआ महाराज पुराणों में बड़ा विस्तृत वर्णन है श्री देवी के साथ भगवान का विवाह सब देवता बारात में गए तैतीस तो करोड़ देवता बरात में गए ऋषि मुनि सब बारात में गए और जब विदाई भई तो भगवान बोले भार्गवी श्री देवी से बोले कि चलो अब त्रिपात भू की भाई कुछ जहाँ ब्रह्मा जी शंकर जी भी नहीं जा सकते उनको भी ध्यान में दर्शन होता चलो वहाँ श्री जी मान कर बोले अरे हम इन जीवों को छोड़कर नहीं जा सकते आप जीवों के लिए दुर्लभ मत बनिए, आप जीवों के लिए सुलभ बनिए। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा चलो तुमको तो ब्याह किया है तो तुम्हारी बात रखनी पड़ेगी तुम रूस जाओगी तो कैसे चलेगा तो श्री ठाकुर जी ने रमया प्रार्थना माने न भगवती रमा देवी की प्रार्थना से ब्रह्मलोक के ऊपर एक वैकुंठ की व्रांच खोल दी शाखा रमा जी की प्रार्थना से वो खोली गई व्रांच वैकुंठ प्रकट किया गया इसलिए उसका नाम हुआ रमा वैकुंठ क्या नाम हुआ बोले अब तो सुलभ है श्री जी बोली अब भी सुलभ नहीं है क्यों बोले इसलिए सुलभ नहीं हो क्योंकि ब्रह्मलोक का दर्शन भी सब देवता नहीं कर सकते महाभारत में एक प्रसंग है महाराज जी युधिष्ठिर ने पूछा है नारद जी से कि सब जगह की सभाओं का वर्णन करो जब का ब्रह्म सभा का वर्णन करो तो नारद जी बोले हम उसका वर्णन नहीं कर सकते क्यों कहते दस हजार वर्ष की तपस्या करने के बाद तो हमको सभा में प्रवेश मिला था नारजी बेटा ही तो है ब्रह्मा जी के माने पुत्र को भी प्रवेश तब मिला जब दस हजार वर्ष की कठोर तपस्या की तो सभा में तो मैं आता जाता मुझे प्रवेश प्राप्त है लेकिन मैं उस सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता क्यों क्योंकि ब्रह्मलोक की सभा की जो शोभा है वो प्रत्येक क्षण में बदल जाती है हर क्षण बदल जाता है अब एक जैसी शोभा हो तब तो उसका वर्णन किया जाए और अभी देखिए दूसरे क्षण में तीसरे क्षण में अलग चौथे क्षण में अलग बार बार शोभा बदल रही है बार बार नक्शा ही बदल जाता है ब्रह्मलोक की सभा का तो मैं कैसे वर्णन करूं ऐसी दिव्य सभा ब्रह्मलोक तक गति नहीं है देवताओं की सब देवताओं की प्रधान प्रधान देवता वहां तक जा सकते हैं प्रधान ऋषि वहां तक जा सकते हैं सब नहीं जा सकते तो आप कहते हैं हम सुलभ हो गए अरे ध्रुव जी तो काल के सिर पर पैर रखकर रमा वैकुंठ चले गए सब तो नहीं जा पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे आप दुर्लभ हैं आप और सुलभ बने हैं तो भगवान ने कहा चलो अब ज्यादा कह रही हैं तो श्वेत वैकुंठ भगवान ने बनाया श्वेत श्वेतदीप वैकुंठ क्षेर सिंधु के मध्य में बोले अब तो हम सुलभ हो गए धरती पे आ गए बोले श्वेत दीप का दर्शन भी सबको इन चर्म चक्षुओं से नहीं होता है श्री नारद उसका दर्शन करते हैं ये भी आप दुर्लभ बने हुए सुलभ बने हुए तो हम चीर सागर में रह जाते हैं सदा चीर सागर से बोले सबको चीर सागर दिखाई पड़ता है सबको खारा समुद्र ही दिखाई पड़ता क्षीर सागर किसको दिखाई पड़ रहा है तो बोले ठीक है हम भूमा पुरुष वैकुंठ का निर्माण कर देते पहाड़ के ऊपर लोकालोक पर्वत के उधर बोले महाराज ये भी आप दुर्लभ बने हुए हैं अर्जुन तो आपकी कृपा से वहां तक पहुंचे अर्जुन को पहुंचने में कठिनाई है दूसरा कोई वहां कहां से पहुंचेगा सब कैसे सुलभ होंगे तब श्री जी ने कहा रामावतार लीजिए कृष्णावतार लीजिए सब जगह घूमिए किसी को पिताजी बनाइए किसी को माताजी बनाइए किसी को काका मामा चाचा ताऊ फूफा जीजा सब बनाइए हैं मित्र बनाइए फिर लीला कीजिए सबको सलभ बनिए भू वैकुंठ प्रकट कीजिए ये श्री वृन्दावन भू वैकुंठ है श्री अयोध्या भू वैकुंठ है ये सब भू वही कोई है ये धरती पर भगवान का धाम प्रकट है भू वही कोई भगवान साथ-साथ यहाँ लीला कर आज भी लीला कर अब तो सुलभ हो गए श्री जी बोली सब लोग धाम में भी नहीं आ पाते आप और सस्ते बन जाइए तो भगवान बोले हम सब के भीतर बैठ जाते हैं तब चीज के अब तो शिकायत नहीं रहेगी सर्वांतर्यामी रूप से सबके भीतर हम विराजमान हो जाते हैं अब तो ठीक है बोले ठीक तो है पर पर क्या अष्ट प्रभु अक्षत हृदय अविकार अश्व प्रभु अक्षत हृदय सकल जग दीन दुख सकल जग दीन दुख ऐसे भगवान भीतर बैठे हैं फिर भी हम लोग रो रहे हैं आप सबके भीतर बैठकर उससे फायदा क्या हुआ जीव जग दीन दुखारी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं आनंद सिंधु मध्य तव वासा आनंद के समुद्र में हम रहते हैं महाराज भीतर ठाकुर जी बैठे सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर पे त्रैलोक ठाकुर जी भीतर बैठे हृदय कुंजी में विराजमान आनंद सिंधु मध्य तब वासा बिनु जाने कस मदस पिया पर तेरा परिचय उनसे नहीं है इसलिए तू प्यासा है इसी को संत कबीर कबीरदासी अपने शब्दों में कहते हैं पानी में नीन पिया मोही सुनी सुनी आवत आप पानी ये तो ऐसा हुआ महाराज जी जैसे आपने कहा कि हमें प्यास लगी है और हमने उत्तर दिया कि ठीक है जहाँ आप बैठे हो वहीं पानी है कुआ खोद लो पी लो तो प्यासे को समाधान हो जाएगा उससे जहाँ आप बैठे वहा जल तो है ये बात पक्की है लेकिन इससे प्यासे को समाधान नहीं मिलेगा उसे तो जल पिलाना पड़ेगा तो आप और सुलभ हो जाए प्रभु एकदम सस्ते हो जाओ जीवों के लिए नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला तुमको हाँ सस्ते हो जाओ तब भगवान श्री विग्रह रूप में प्रकट हो गए आ, श्री मलुकहारी जी के रूप में श्री बांके बिहारी जी के रूप में श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप में श्री राधा रमनलाल जी के रूप में ठाकुर श्री गोरीलाल जी के रूप में अर्चाव का रूप में ठाकुर जी अत्यंत सुलभ हो गए अरे ये नहीं इनका नाम लेने का अर्थ नहीं कि यही आपके घर के ठाकुर आपके बटुआ के ठाकुर आप जिनकी नित्य सेवा करते हैं भगवान सुलभ हो गए भक्त परवशिता भगवान दिखा रहे हैं अहम भक्त पराधीन हो ये स्वतंत्र जो जब सुलाव तब सोएंगे जब जगाव तब जगेंगे जो खिलाओ सो खाएंगे अब कुछ अपनी तरफ से कुछ कहेंगे लोग दलिया में ले लेके ले ठाकुर जी को घूमते हैं किसी का बहुत विशुद्ध भाव है तो उस भाव का तो हम निषेध नहीं करेंगे लेकिन ये मर्यादा नहीं है जूठे अपवित्र अशुद्ध हाथों से भगवान के श्री अंग का स्पर्श करना दलिया में ले के भगवान को घूमना ये बहुत अच्छी बात है आप यात्रा पर हैं तो उनकी झांपी जी बनवाओ आपरसी झांकी बनवाओ और बड़ी मर्यादा से जो व्यक्ति ठाकुर जी को ले अपने पैर में जूता चप्पल धारण न करे बड़ी पवित्रता से बड़ी मर्यादा से ठाकुर जी को यात्रा कराओ संभव हो तो नहीं तो भगवान के स्वरूप के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत अच्छी बात है लेकिन आप ऐसा करते तो भगवान कुछ बोलते हैं भाई आप हमको इतना परेशान क्यों करो ठंड में गर्मी में बरसात में डलिया में लेके वो भी प्लास्टिक की डलिया में लेके घूम रहे हो भैया ऐसी दरिद्रता क्यों हम लक्ष्मी नाथ हैं, हैं? और आप हमको प्लास्टिक की डलिया में लिए घूम रहे हो भगवान कुछ नहीं बोलते भक्त परात्मा ने भक्तरा इसलिए जाकी करुणा की धार बहे नित्य ही नहीं करुणा मई जाकी करुणा की धार बहे नित्य में नहीं करुणा मई जाकी करुणा की धार बहे नित्य ही नहीं करुणा मई जाति करुणी ख करुणाई प्री करुणा से देख दुखित देख जीवन को सहज जोत से देख जीवन को सहज जोत इनकी सुधिलो प्राणनाथ ऐसी प्रेरणा दई श्री जी करुणा मई इनकी सुधिलो प्राणनाथ ऐसी प्रेरणा दई श्री करुणा मई जाकी करुणा की धार बह नित्य ही नई नहीं करुणा मई जाकी करुणा कोई बात ना नहीं जीव दोष के है दोष कोई ना नहीं जीव दो सुनो सुन करके तब, तब ठीक से बोलो सुजीदा जी जीव दोष के है दोष कोई ना नहीं जीव दोष के दोष कोई बातना नहीं तो अपनी ही संतान भले गई दुष्टी श्री तो करुणा मई है तो अपनी ही संतान भले गही दुष्ट श्री मई जाति करुणा की धार बहे ही नहीं श्री करुणा मई जाति करुणा की धार बहे प्रभु की माया ने प्रभु की माया ने इन जैसी सिखान है सही प्रभु की माया ने इन जैसी सिखान है सही प्रभु की माया ने इन जैसी तिखान है सही प्रभु की माया ने इन जैसी सिखान है सही बातें बचे कोई दिल जो है माया जई श्री जी करुणा मई मासी मजी कोई भी है माया श्री जी करुणा मई अब श्री जी क्या करे कहा भयों नाशील से भूल जो भैया कहा भयो नासिन से भूल जो भई कहा भयो नासिन से भून जो आप कृपा सिंधु इन करुणा मई अहें आप कृपा सिंधु इन बहुल जिये दई श्रीजी करुणा मई जाकी करुणा की धार बह नहीं श्रीजी करुणा मई जाकी करुणा की धार बह नहीं आज नहीं तो काल इनकी समिखी नाथ आज नहीं तो काल इनकी आज नहीं तो नाथ आज नहीं तो काल तो इनकी धमके भी बात्सल्य गुण प्रसार डरों पर है मिठी तुम्हू करुणा मई वात्ल्य गुण प्रसार धर्म पर है ये, ये तो भीठ है पर आपको मिठास लानी पड़ेगी स्वभाव में वात्सल्य गुण का स्मरण करके युक्ति करें प्रस्तुत मित्र नई से नहीं युक्ति करें प्रस्तुत मित नहीं से नहीं ई नई युक्तियां ठाकुर के सामने रखती काज एक तेन सरे तो फुरसई कई करुणा मई एक तेन सरे तो फिर सही सही श्री करुणा मई जा रित्य ही नहीं करुणा बोले आप तो बहुत पक्षपात कर रही हो इनका पर ये बड़े दुष्ट हैं अच्छा दुष्ट हैं है तो आप हमारी एक बात का उत्तर दीजिए क्या अपने ही दांतों से कई बार अपने ही जीव कट जाता तो जीव को दंड दोगे कि दांत को दंड दोगे किसको दंड दोगे कि जीव को दांटों के फकराओ तो तू यहां क्यों गई अथवा दांतों गए तुमने जीव को क्यों सताया क्योंकि जीव भी अपनी है और दांत भी अपने हैं किसको दंड देंगे सज्जन भी आपके हैं दुष्ट भी आपके आप क्यों दंड देंगे अपने दांत में अपनी काट जो नई अपनी सात भी अपनी काट जो नई तो दंड काजे दोनों में अपने फ्री करुणा मई तो दंड का तो दीजिए दोनों में, में अपने करुणा नहीं जाति करुणा की धार करुणा करुणा की धार नहीं अरे कोई पेड़ पर चढ़ा पैर फसल गया हाथ टूट गया डॉक्टर के पास उठा के ले गए प्लस्तर चढ़ाया और टूटा हाथ गले में बांध दिया अब वो मरीज झगड़ा करे डॉक्टर से ऐसी हमने हजार दो हजार रूपए ऐसे खर्च किए कि ये टूटा हाथ हमारे गले में लटका रहे तो डॉक्टर क्या कहेगा वो तो यही कहेगा कि श्रीमान जी हाथ आपका टूटा है तो आपने गले में थोड़ी लटकाएंगे आपका हाथ आपके गले में लटकाया जाएगा तो भगवान ये जीव आपके ही अंग है आपने बार बार गीता जी में छाती ठोक कर कहा है ममई बांधो जीव लो के जीव होता सनातना मनस्था इंद्रिया प्रकृति जब तो आपके अंश माया की चोट खाकर एक्सीडेंट हो गया घायल हो गए और टूट फूट गए ये संत सदगुरु चिकित्सक हैं, हैं। जिन्होंने पलक चढ़ा दिया और बांधेंगे किसके गले से अपने गले से थोड़ी बांधेंगे डॉक्टर अपने गले से थोड़ी बांधता है जिसका हाथ टूटा उसके गले से बांधा जाता है ये जीव आपके हैं तो आपके गले से ही बांधे जाएंगे जो घायल बायल गर्दन तो अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई, त्रिजी करुणा मई अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई, प्री करुणा मई जा करुणा की धार बह नित्य ही नहीं करुणा मई जाकी करुणा की धार बही तो बहुत पक्ष ले रही है आप बहुत पक्ष ले रहे हैं और आप कहते हैं कि ये तो दंड देना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोषी हैं अपराधी हैं अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए ये दोषी हैं अपराधी इनको दंड मिलना चाहिए सफ्री जी ने कहा कि चलो आपसे हम वकालत नहीं करती हैं, वाद विवाद नहीं करती है लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आपने क्षमा और कृपा किस लिए बनाई आपको क्षमा कृपा का निर्माण नहीं करना चाहिए तो कठोर ही बने रहो दंड ही देते रहो क्षमा शब्द कहाँ चरितार्थ होगा कृपा करना शब्द कहाँ चरितार्थ होगा आप क्षमा सागर आप कृपा सागर लिए आपके नाम झूठे हो जाएंगे केवल दंड की प्रयुक्ति ही दोषी में की गई। केवल दंड की प्रयुक्ति ही दोषी में की गई। फिर तो क्षमा और कृपा की कृष्णि का है जी भैया करुणाई लोक तो क्षमा और कृपा की दृष्टि कार्य को भई श्री करुणा मई जाकी करुणा की धार बहन सी नहीं की करुणा मई जाकी करुणा की धार नहीं निश्चय करुणा मई अब ठाकुर जी मौन हो गए बोले देखो ऐसा है आपसे हम जीत नहीं सकते आपसे तो हमारी हारने में ही शोभा हम जीत सकते नहीं जीतना चाहते भी नहीं अब बताओ क्या करना तो बताओ अब तुम जो कहोगी वही करेंगे तो श्री जी ने कहा इन जीवों पर कृपा करने के लिए आप अवतार लीजिए अपनी रसमई मीलाओं का विस्तार कीजिए विनती सदा होके के बिनती सदै हो हरि हूँ मन मान अवलि सदै हो हरि में अवमान अवन गिनती सदै हो के हरि में मान अवलि गिनती सदै हो के हरिहू में मान अवन सभी प्रभु के अवतरण की तैयारी भई करुणामी कभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गयी श्री करुणा मई जाति करुणा की धार बह ही नहीं करुणा मई जाति करुणा की धार बह ही नहीं श्री करुणा मई हाँ हाँ पर भगवान यहाँ आप अपने नित्य धाम में आपका बड़ा ऐश्वर्य है इस ऐश्वर्य को छिपाकर रखना पड़ेगा आपको माधुर्य का प्रकाश करना पड़ेगा ऐश्वर्य का प्रकाश करोगे तो ब्रह्मा जी शंकर जी भी आपके सामने खड़े होने में धर पर कांपते हैं ये बिचारे जीव आपके साथ कैसे खेलेंगे आपके साथ कैसे लीला करेंगे हा? अच्छा एक बात बताओ भगवान अपनी भगवत्ता में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो तो इनकी ओर कोई देख सकता है क्या और ये ठाकुर जी ऐश्वर्य को छिपाकर इतने माधुरी का प्रकाश करते हैं कि निवृत्त निकुंज में प्रवेश पाने के लिए श्रीजी के श्रीयंग की सेवा प्राप्त करने के लिए ललता जी के निहोरे करते ललता जी को प्रणाम करते ललता जी से प्रार्थना करते अपने ऐश्वर्य रूप में हो ये किसको प्रार्थना करेंगे किसको प्रणाम करेंगे लेकिन माधुर्य का प्रकाश माधुर्य के बिना लीला का प्रकाश संभव नहीं है ऐश्वर्य को छिपाना पड़ेगा और माधुरी का प्रकाश करना पड़ेगा ऐश्वर्य पे माधुरी की चढ़ाई कलई ऐश्वर्य पे माधुरी की चढ़ाई कलई बर्तन पे कलाई चढ़ाई जाती ना ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई हो के नर रूप लीला अब करेंगे रसमई दीदी करुणा मई हो नर रूप लीला अब करेंगे रसमई दीदी करुणा मई कि करुणा की धार वह नि प्रुणा किुणा की धार वही नि करुणा दास नारायण में निधिन अर्जुन दासना लगे हाथ अर्जी पे मर्जी भई भैया करुणा मई प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हो भैया करुणा मई जाति करुणा की धार वह लिखी नहीं करुणा मैखणा लीला बाल तरुणी हो हर माहला बाल और तरुण कै किशोर है सीपार मिथिला की नहीं श्री करुणा मई कै किशोर है सितार मिथिला की पहुन श्री मई जाति करुणा की धार बहन करुणा मई जाकी करुणा की धार बहन ही नहीं श्री करुणा मई जात करुणा की धार बहन ही नहीं तो करुणा मई जाकी करुणा की धार बहन ही नहीं श्री करुणाम जात करुणा की धार बहन निश्चय करुणाई करुणा की धार बहे दी करुणाई बोलो श्री किशोरी जी की है पूरा नीचा स्वर कर बहुत नीचे बोले धबल धाम मणिपुर टपट सुगठित नाना भाती निवास सुंदर सदन शोभा की कही जा सुंदर सदन श्री किशोरी जी का जो नील निवास है वो तो श्री सुंदर सदन है बड़ी सुंदर शोभा है फाटक स्वर्णमय फाटक हैं जिनमें हीरे जड़े हुए हैं और नट मागद भाट ये गुणगान कर रहे हैं बड़ी विशाल अश्वशाला है बड़ी विशाल गजशाला है और महाराज बहुत दिव्य श्री जनकपुरधान की शोभा है बड़े बड़े शूरवीर बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े सेनापति हैं श्री मिथिला वासियों के घर राजमह से जैसे हैं और सर सरित के समीप बाग बगीचों के समीप अनेक राजा अपने टेंट तंबू लगा करके और आश्रय सजनों में निवास कर रहे हैं लेकिन ये सब देख करके भी महर्षि विश्वामित्र का मन और गुरु के मन से ही शिष्य को अपना मन जोड़ कर रखना चाहिए है? पति के मन से जोड़ के मन को रखे तो उत्तम पतिव्रता और मन को उनसे जोड़ के न रखे तो उत्तम पतिव्रता नहीं मानी जाएगी स्वामी के मन से अपने मन को जोड़ के रखे तो उत्तम सेवक माना जाएगा नहीं उत्तम सेवक नहीं माना जाएगा ऐसे ही गुरु के मन से अपने मन को जोड़ कर रखेगा तो उत्तम शिष्य माना जाएगा नहीं तो उत्तम शिष्य नहीं माना मन से मन को जोड़ के रखना चाहिए विश्वामित्र जी को जो अच्छा लगा राम जी को वही अच्छा लगा देखी अनुप एक अमराई सब सुपास सब भांस सुहाई सब प्रकार से वहां सुपास है और क्या चाहिए महात्माओं को सुपास? वृक्ष हो लथा हो और स्नान आदि के लिए सरोवर हो जल का सुपास हो इतना ही हो गया उतना ही बहुत है तो पौषिक कहे मोर मन मनमाना यहां रही रघुवीर सुजाना विश्वामित्री जी ने कहा रामभद्र मेरा मन मंत्र समराई में लग रहा है तुम्हारा क्या विचार है भले ही नाथ कही कृपा निज बहुत अच्छा ये बहुत अच्छी जगह है उतरे ता मुनि ब्रह समेत उतरे कार किसी वाहन पर चढ़ के आए थे नहीं उतरे कर से वहां अपना आसन कारण रख दिया अपने लोटा सोटा कमंडल सब वहां विराजमान कर दिया और सब संत वहां उतर आए और अब उतर आए हैं अब उनको उतरने दीजिए विराजने दीजिए आगे की चर्चा हम कल करेंगे अभी किशोरी जी के प्राकृतिक की चर्चा आप करेंगे यहां तक कथा करने के बाद ठाकुर जी बैठे वहां खटोरा में उत्सव हुआ था कितन में हुआ था तो महाराज जी कथा हुआ तन याद नहीं है पूज्य ललितपुर वाले महाराज जी भी थे और बराना वाले महाराज जी भी थे और बाराघाट वाले महाराज जी से बड़ा सुंदर उत्सव हुआ था ये सागर जिले में एक बड़ा पवित्र गांव है खटोरा ग्राम जिसमें हम सबके सौभाग्य से हमारे पूज श्री गोरीलाल कु महाराज जी का आविर्भाव जिस पवित्र गांव में हुआ था। उस गांव में बड़ा सुंदर उत्सव था श्री राधा बला की जय जय जय श्री राधे जय तिया राम जय जय तिया राम जय दिया जय भय जय yeah बाबा को यहाँ विराजमान कर लो यहाँ पीछे नहीं है ना यहाँ रामती मखान बाबा यहाँ आ जाओ बाबा क्या हाँ तो खटोरा में उत्सव हुआ था यज्ञ भी हुआ उत्सव हुआ तो आप भी गए थे आप नहीं गए बड़े बड़े महापुरुष पधारे थे बड़ा दिव्य उत्सव थे दो हजार में था तो वहां क्षेत्रीय जो कलाकार हैं वो भी आए थे तो उन्होंने एक उन्हें थे बहुत बढ़िया गाते थे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकार थे भारत के बाहर भी वो बुंदेली गीत प्रस्तुत करने गए थे है? हाँ रेडियो पर उनके आते थे तो उन्होंने एक वो शिकारा होता ना बजा बजा के नाच नाच के उन्होंने गाया था अमराई में ठाकुर जी आए इसी को हमें पूरा याद नहीं है जी एक पंक्ति याद है केवल बुंदेली दोने ने परे रे आम तरे आम तरे मरे अमर आयो आम, आम के प्रति पैलो परे रे आम तरे हा आम तरे दूला बन गए हरे हरे पैलो परे रे आम करे दूला बन गए हरे हरे हाँ पहलो परे रहे आम करम तरे दूला बन गए हरे हरे पहलो परे रहे आम सरे हाम सरे दूला बन गए हरे हरे इस तरह से पहले तो आम के, आम के अमराई में पड़े हैं साधु साई ढंग से अपना आसन वासन बिछा के लेकिन जनक जी आए सुंदर सदन ले गए तो दूल्हा बन गए हरे हरे धीरे धीरे महाराज सुंदर सदन तक पहुँच गए और ढीला दूल्हा बन गए ऐसी सुंदर से ठाकुर जी की सुंदर रसमई लीलाए हैं बाबा तो हमारे मदन बाबा तो नए नए पद दे रहे हैं लेकिन वो पद गाएंगे तो फिर कैसे जन्म होगा और ये तो सुंदर सुंदर पद देते हैं अच्छी बात है लेकिन अभी हमारे मन का भाव है कि एक बार जो श्री ठाकुर जी का ये बधाई भी तो बटनी है सब नहीं? तो प्रतीक्षा हो रही थी तो भूमिका ही बन रही है प्रतीक्षा हो रही थी और अब सीधे लीला का आरंभ करते हैं बोलो श्री वृंदावन विहारीला है हाँ हाँ मिथिला भीषण मिथिला परल अकाल लाखों नर नारी बेहाल कैसे प्रजा हो खुशहाल से विचारें राजी प्रजा कैसी खुशी है मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया एक वर्ष का दो वर्ष का अकाल नहीं लगातार बारह वर्ष का अकाल मिथिला में अब महाराज जहां तक महाराज विदेहरा जनक जी से संभव था वहां तक अन्न वस्त्र आदि के द्वारा अपनी प्रजा की उन्होंने सेवा की सारे गोदाम सारे भंडार रिक्त हो गए खजाना रिक्त हो गया भयंकर अकाल पड़ गया प्रजा ने आर्तनाद करके कर्ण पुकार की, की भगवन दुनिया ऊपर राज है राजा ऊपर संत दुनिया प्रजा पर संकट होगा वो किसको कहेगी राजा कोई कहिए राजा के ऊपर संत होते हैं संत के ऊपर भगवंत तो होते हैं तो भगवंत आप मिथिलाधिपति हैं आप उपाय कीजिए सुन के करुण पुकार नृपेह अति विकल भय दारुण हाहाकार हृदय प्रकन्न तो हो प्रजा की करुण पुकार को सुनकर के प्रजा को अपनी संतान से भी अधिक प्यार देने वाले वात्सल्य देने वाले श्री जनक जी अत्यंत व्याकुल हो गए उनका कलेजा कांपने लग गया और उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे वश में था हमारे अधीन था वहां तक हमने प्रजा की सेवा की और अब इस समस्या का समाधान तो संत ही कर सकते ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों में इसका समाधान पूछा जाना चाहिए क्योंकि दुनिया ऊपर राज है राजाऊ पर संत संतन के आधार हैं प्रभु अनंत भगवंत संतों से पूछना चाहिए संतों की सभा इकट्ठी हुई और संतों से पूछा गया कि इस मिथिला पर आई हुई विपत्ति का निवारण कैसे होगा पूछे मुनिजन से भूपाल कैसे होवे गए काल बोले सतानंद तत्काल बचन उर्धारी रोहित सतानंद जी ने कहा आप हमारी बात हृदय में धारण करें क्या बात है बोले सर्वसम्मति से सभी ऋषि महर्षियों ने संतों ने निर्णय कर लिया है केवल सभा में घोषणा होना अवशिष्ट है घोषणा होनी है निर्णय पहले हो चुका संत सभा के माही शेष मात्र उद्घोष है चिंता कीजिए केवल घोषणा होनी आप चिंता न करें जनक जी ने कहा भगवान आप घोषणा करें और आप जो आज्ञा करेंगे उसका अक्षर अक्षरशह पालन होगा उसका क्रियान्वयन होगा क्योंकि संत और भगवंत की कृपा से ही प्रजा सुखी हो सकती है बतलाइए राजगुरु आचार्य शीघ्र बताइए निर्णीत के उद्घोष में अब तनिक विलंब नलाई लग जाए तब कार्यान्वयन में यह हमारी प्रार्थना ऋषि मुनि सहारा दें यही श्री चरण में अभ्यर्थना यही प्रार्थना है आप समाधान बताएं सब ऋषि महर्षियों ने कहा शुभ यज्ञ से परजन्य हो परजन्य से जल वृष्टि हो यज्ञासवती परजन्य पर्जन्य जन्म संभवा गीता में भगवान यज्ञ से मेघ होंगे और मेघ से जलवृष्टि होगी शुभ यज्ञ से परजन्य हो परजन्य से जलवृष्टि हो जलवृष्टि से हो अन्नपालित पालित अन्न से सब सृष्टि हो अत राजन संत मत यज्ञ कराइए ओ भूमि शोधन स्वर्ण हल लय कंध स्वयं फिर आपको यज्ञ करना होगा यज्ञ कहां होगा उस भूमि का शोधन करना पड़ेगा भूमि शोधन का तरीका क्या है पुलिस सोने का हल बनवाना पड़ेगा और सोने के हल में बैल नहीं लगेंगे बैल के स्थान पर दाहिनी ओर आपको बैल के स्थान पर रहना होगा और बाई ओर महारानी सुनैना मिथिलेश्वरी सुनैना जी को रहना होगा और वो खड़े खड़े नहीं आगे दो हाथ करके और घोटों के बल से जैसे बैल चलते हैं ऐसे चलना होगा ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करेंगे और हल्की मुंठ दबा करके तबकर्षण होगा भूमि पवित्र होगी और इसके बाद उस भूमि में यज्ञ होगा तब सबकी समस्या का समाधान होगा महाराज विचार कर लीजिए लंबी चौड़ी यज्ञ भूमि का शोधन होगा कर्षण होगा आपके हाथ छिल सकते हैं आपके घुटने छिल सकते हैं और अति सुकोमलांगी महारानी भला इसको कैसे सहन करेंगे पर समाधान यही है संतों ने कहा कि सुभा सहना कष्ट राजन आपको मंजूर हो पूर्व ही निर्णय निश्चित प्रजा दुख दूर हो पहले से निर्णय हो चुका है प्रजा का दुख दूर हो जाएगा महाराज ने महारानी से सलाह ली और महारानी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा भगवान मैं तो आपकी सहधर्म नी हूँ अपनी प्राण प्यारी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए मैं सब कुछ रहने के लिए तैयार हूँ और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ पूछे इंद्रपति रानी सुनिए कंध पर हल लेगी इस प्रजा के हित कार्य में क्या साथ मेरा देगी मिथिलेश्वरी रानी सुनैना हर्ष के अतिरेक में जीनी सुसहमति कंठगद गद प्रेम के उद्रेक में प्रेम विहोर होकर के सुनैना जी ने अनुमति दे दी तैयार हूँ प्राणेश में भी सब तरह तैयार हूँ सहधर्मणी हूँ नाथ सेवा धर्म पर बलिहार हूं। मैं आपकी सधर्मणी हूँ आपके प्रजा की सेवा धर्म पर मैं बलिहारी जाती हूँ अब सुनैना जी के उद्गार सुनकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई है बेहुवल भय सुनकर सुनैना के हृदय उदगारी बोलेन्द्रपति आचार्यवर प्रस्ताव है स्वीकारी ये प्रस्ताव से स्वीकार।, स्वीकार है आचार्य जनहित हेतु सब स्वीकार राजा प्रजा संबंध से पर प्रजा का आभार है अब जल्दी तैयारी कीजिए क्योंकि प्रजा का कष्ट जल्दी दूर होना चाहिए अब तो संतों की सलाह से हल एक सोने के बनवाई ओह में कंधा स्वयं लगाई हल एक सोने के बनवाए में कंधा स्वयं लगाई धरती सोल कराई यज्ञ सुतारी ला धरती सोन कर यारी हो गए दूर जतन अनुसारी राजा दी सारी तैयारी चल गई और हल करने लग गया सोने के जुआच सोने के हर सोने के जुआच सोने के हर पर सोने के लागल हरि सोने के लागल हरी पर ल राजा जनक सुने ना। राजा, पर ले, ले राजा जनक जनक सुनया ना। नारन सतानंद भैले हर बातानंद भैले हर बा संक्षेप में कह रहे हैं क्योंकि सब कार्य करना है और अब जो आज चल रहा है किसी बीच में चलत चलत हल धरती में आट पल।, धर पल।, पल।, धर पल चलत खल। चलत धरती में अट चलत चलत खल। there सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं वैष्णवी की समझ में आ रहा है सोने का हल है सोने का एक तरफ महाराज जनक विदेहराज चीरध्वजनक लगे हैं एक और सुनेना लगी है और श्री सतानंद जी हलवार है चलते चलते हल हलकर्षण करते करते धरती में अटक गया आगे खींच नहीं रहा है आपको तो प्रार्थना करने लगे क्योंकि पूरा क्षेत्र कर्षण करना ज्योतना था और यहां अटक गई हल्की हरी धन की जो सीत है नौक है वो अटक गई है अब क्या होगा हारल देहू थकल पुरुषार्थ राजा जी दिन में जगदी हारल दे थकल पुरुषार्थ शरीर थक गया पुरुषार्थ ने जवाब दे दिया है तब तो राजा जी भिन्न में जगदी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है आप हृदय से जो कुछ पुकार करेंगे प्रार्थना करेंगे वो दरबार में जरूर मंजूर होती है होती है होती है इसमें कोई संदेह नहीं कुछ बक्सर वाले महाराज जी बार बार कहते थे तुमसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पर सब सोप दे बंदे। ये उलझाया भी तुमने पर ये उलझे हुए धंधे तुमसे यदि न सुलझे तो भगवान पर छोड़ दो भगवान सब सुलझाएंगे क्या करेंगे भगवान प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा जो तू न कर सके सका उसे भगवान करेगा और कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है क्या उन्हीं की दरवार करने मारती कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है प्रभु के दर पर तेरा शीत झुकाना ही बहुत है गोरे जी वाले पूज्य श्री महंत श्री वैष्णोदा जी महाराज कहते थे तेरी चौखट तो पे आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है हमने अपना काम कर दिया हम चौखट पर आ गए अब बाकी काम आपको करना पड़ेगा दुनिया में श्रीजी ठाकुर जी के दरबार को छोड़कर वस्तु कभी किसी को न्याय न मिला तो न मिलेगा सच्चा न्याय तो ठाकुर जी के दरबार में मिलता है जहां न्याय मिलता है जहां न्याय वह दरबार यही है संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है कुल जहां में तेरा जलवा है तुझ सा जलवा कोई नहीं हर अफसर का तू अफसर है पर तेरा अफसर कोई नहीं करुणा निधान करुणा निधान तुझसा महान धरती के ऊपर कोई नहीं परमेश्वर तेरी सानी का दुनिया में दिलावर कोई इसलिए जिसने ली शरण तेरी स्वामी उसे खौफ खतर डर कोई नहीं तू सबके अंदर बाहर है पर सि बाहर कोई नहीं हवा की कृपा का सहार है जनक जी ने आज स्वीकार की जब तक हृदय से ऐसी पुकार नहीं निकलती तब तक समाधान भी नहीं होती सुंदर श्लोक है महाराज बुद्धि ही विपुंठान बुद्धि ही विपुंठिता न थता मम युक्त हमारी बुद्धि विपुंठित हो गई और हमारी जितनी युक्तियां थी सब समाप्त हो गई तीसरे स्वदं तदन्य नहीं जाना तमेव शरण प्रभो आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता हूँ आप ही मेरा आश्रय है और अब भीतर की आवाज जब निकली तो भगवान के यहाँ स्वीकार हो गई। सूरदाजी का है ना अपबल तप्वल और बाहुबल चौथो है बल दाम सूर किशोर कृपाते सबल हारे को हरिणाम सुनेरी मैंने निर्बल केवल दाम जब तक गजबल अपने परचोत तब तक करो न काम निर्बल हुए बलराम पुकारे पुकार्यो आए भाये आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल केवल बल ठाकुर जी आ जाते हैं और अब भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली विदरल धरने प्रगट सिंहा धरनी प्रगट सिंहासन सुबन आए होतीसन गुरीवन आए पोती उशासन गुरन आ, सोना के युवा सोने के हर पर तो। सोना के युवा सोने के हर परी तो। पृथ्वी विर्ण हो गई सिंहासन प्रकट हो गया करोड़ों अग्नि करोड़ों विद्य करोड़ों सूर्यचंद्र की आभा प्रभा को विलज्जित करती हुई सब टीकी पड़ जाए जिसके आगे एक दिव्य रत्न जटित स्वर्ण में सिंहासन प्रकट हुआ जिसको नागों ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है नागों के मस्तक पर शास्त्रदल कमल है अष्टदल कमल है और उस कमल के ऊपर सिंहासन है सिंहासन के मध्य में अष्टदल कमल है और कमल की कर्णिका में श्री किशोरी जी खड़ी नित्य किशोरी शाश्वत किशोरी सनातन किशोरी प्रकट हैं और आसपास पास सहचरी वृंद हैं सोलह सहचरी उनके निकट बाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति सब निधि जगमूला आदि आदिशक्ति जी जग उपजाया सु अवसर ही मोय माया जासु अंश उपजही गुन खानी अगमित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी असंख्यों लक्ष्मी असंख्यों ब्रह्माणी असंख्यों सर सरस्वती जिनसे प्रकट होती हैं आहा, कैसी शोभा बीच में किशोरी बोरी आदि शक्ति सीता दे बीच में किशोरी आदि शक्ति सीता आरी बात सर शरी व्रं जन चमर छ मोर चल धारी आई जजन चमर छ मोर चल धारी आई निज निज सेवा सावधान आए निज निज सेवा साव आरती उतारे राजा रानी गुरु आरती उतारे राजा रानी गुरु पूरो जग में मचल चयता आहे की ही निधि है रसिकों की निधि है श्री जनक राज बाबा की मखान बाबा की कोर्णी ये मिथिला के सप्तंत है मखान बाबा जय हो राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन प्रियाला राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे पा रहे थे कि हुआ क्या इतना दिव्य प्रकाश ये दिव्य सिंहासन महाराज जी ये पद्म पुराण में विस्तार से वर्णन है कि कैसे वहां तो एक और विशेष बात लिखी है पद्म पुराण में सखियां है ही है सोलह सखियां एक और विशेष बात लिखी है कि साक्षात गुरुदेवी किशोरी जी को अपनी गोद में बिठाए देवर्षि नारद जी महाराज पधारे ऋषि नारद आए नाम सुनाए सुनि सुख पाए जब ज्ञानी नारद जी ने नाम सुनाया सीता असनामा पूरन कामा सब सुख धामा गुन खानी सीता जी क्या कहा नारद जी ने बिहसी का हल नारद चीर से प्रकट गई है प्रकट भिर है जनक नारद जी ने कहा राजन हल्की नौ को संस्कृत में शीर कहते हैं और उस शीर से जो क्यारी बनती है गहरी गहराई उसको सीता बोलते हैं सीता लांगल पद्धति सीरतः प्रगति भूता इसलिए इनका नाम सीता होगा और ये आपकी कीर्ति को त्रिभुवन में फहराएगी आपका नाम सीरत होगा जनक जी महाराज सीरत हो गए तथा भागवत जी में सुखदेव जी कह रहे महाराजी ततः सीरत ध्वजो जज्ञ यज्ञार्थम करष तो महीम सीता तीराग्र तो जाता तस्मा तीरध्वज स्मृता इसलिए उनका नाम सीरध्वज हुआ और ये आप लोग कहेंगे तो क्या इसके पहले उनका नाम सीता नहीं था अब नाम सीता क्यों पड़ा तो कहते हैं यह सीता इनका अनादि अनादिकालीन नाम है सनातन नाम है इनका सीता शिंह बंधने धातु से और सीता शब्द निष्पन्न होता है बदनाती जो बांध लेती है वो सीता का कौन किसे बांध लेती है किस चीज से बांध लेती है कहते अपने दिव्य रूप लावण्य माधुरी और अपने गुण के द्वारा जो सिनोति कांतम प्रियतम श्री रामम बदनोती जो प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी को अपने दिव्य सौंदर्य लावण्य माधुर्य अपने शौशल्य आदि गुणों से और जो अपने प्राण जीवन धन श्री राम जी को बांध लेती हैं, प्रेम बंधन में बांध लेती हैं, वो सीधा और स्वयं बांध तो लेती हैं। और स्वयं भी उनके सर्वथा अधीन स्वयं तस्वने शिषति तदगुण ही ऐसी श्री सीताजी हैं शिन्हो गुण ही कांतम सीयते तदगुण सुत्सल्यादि गुण पूर्णाम सीताम प्रणमा ऐसा आचार्यों ने स्तोत्रों में कहा है हम उन सीताजी को प्रणाम करते हैं जो अपने दिव्य गुणों से प्रेम के बंधन में श्री राम जी को बांध लेती हैं और स्वयं भी उनके दिव्य गुणों में बधी हुई रहती हैं। मामा जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है युगल वस्त्र एक छोर जुता जिम दर्जी सीता दो कपड़े सिलकर के और बढ़िया बना देता है सिमि राहु बांध गुणन निज परम पुनीता स्वयं प्राणपति राम गुणन गुण बधी रहा वे जाकरणी जन से वंदने सुधा तु बतावे सीता मधुरता सार सार पुण को सीता सुपर मोज्वला नाम सीता है ताको जोड़ी युगल सीता सित धारा यमुना गंग की उपमा सार्थक गिरा अर्थ अर्जल करंग की जैसी सदगुरु संत और श्रुतिशास्त्र बतावे नारायण सी अनुजनेह ने भी कैसी गावे श्रुति शास्त्र संतों ने जैसा बताया है उसके अनुसार सत्ता और ईश्वरता मिलके सी कहावे सत्ता और ईश्वरता ये दोनों मिलकर सी ताते तानवत्रक इनके अंतर्गत आवे क्या है ये तीन का समुदाय ही तृक है ये त्रक क्या है त्रक श्रीदेव, ब्रह्मा विष्णु विष्णुमय त्रय कर्म त्रिकाल गुण त्रय सारे तत्व प्रस्थान त्रय योगत्रय प्यारे, विध जीव अकार त्रय अनन्ोग्य अन्यशेष अननारर विधि प्रकृति लोकत्रय वेद अक्षरत्रय व्या वचन लिंगयताय कांड शक्ति देवी यी संध्या सुनित्री अवस्था रेखा रेखात्री त्रयी गति देह त्रिदोष अवस्था ये सत्र कहे प्रभुता जा की पर ताको सीता नाम नश्सीता के दिव्य गुण बंधे नित्य प्रभुरा पिताजी के गुणों में ठाकुर जी रघुनाथ जी बंधे हुए हैं आप लोग सब जानते हैं राम रामे तिराे तिरमे रामे, रामे, रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्ुल्यम राम नाम वरान में विष्णु सहस्त्रनाम केवल एक बार राम राम राम कह दो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हो गया अब सीता जी के नाम का बताओ भविष्य पुराण में क्या लिखा है हमने स्वयं श्लोक पढ़ा है पर मदन बाबा के मुँह ऐसी सुनवाए वो मिथिला के संत है ना, इनका देह मिथिला की रज से निर्मित है इसलिए वो और पक्का प्रमाणित हो जाएगा सहस्रम राम रामेति की जपित मे मता सीता नाम ना चौव फलम गेयम च अब सुन लो एक हजार विष्णु सहस्त्र नाम एक राम नाम में हो गए विष्णु सहस्त्र नाम और एक हजार राम नाम ले लिया और एक बार श्री किशोरी जी का नाम ले लिया तो एक सहस्त्र राम नाम हो गया इसलिए राम रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मन किया राम रघुवर Let's go. जनक आरती स्थिति की है सुनैना जी ने की है और श्री सतानंद जी ने की है नारद जी ने महिमा बताई है और कहा कि अब तुम्हारे मन में जो हो इनसे निवेदन कर दो श्री जनक जी के नेत्र भराए सुनैना जी की छाती में दूध उमड़ आया और उन्होंने कहा कि आप किस अपने परम ऐश्वर्य स्वरूप माधुर में तरीके ऐसी रत्न सिंह में दर्शन दे रही है कि हमारा सौभाग्य है मिथिला का भाग्य है पर लोक वस्तु लीला कैवल्यम आप छोटी सी नन्ही सी बालिका होकर अपना वात्सल्य सुख में प्रदान करें जैसे ही गदगद कंठ से कहा नारद जी ने कहा इनको वात्सल सुख दीजिए तो विनय तो सुनाई समय सुहाई मृदुबानी लालन तनु लीजे छोटा शिशु चरित्र सुखीजे नृपरानी सुनि मुनि बरबाणी सिय मुस्तकानी लीला ठानी सुखदायी रोवत जनु जागी रोवन लागी छोटी सी नन्नी हो गई तो सोवत जनु जागी रोवन लागी नृपड़ भागी महाराज जनक ने हृष्ठ लगा लिया वो स्वर्ण में रत्न में सिंहासन अदृश्य हो गया धरती ज्यो की त्यों हो गई, और वहाँ रज में मिथिला की रज में एक छोटी सी कन्या दिखाई पड़ने लगी और तत्काल सुनु सी मुनिक ललित लघु रूप लेन के ललित जब चित्रकूट में अनुसुईया आश्रम में अस्त्री आश्रम में सरकार पधारे हैं तो महासती अनुसुईया जी ने स्वयं जानकी जी से उनकी प्राकट्य कथा के बारे में पूछा है और वाल्मीकि रामायण में जानकी जी ने अपने प्रादुर्भाव की कथा स्वयं सुनाई है बड़ा सुंदर प्रसंग है चकित निहारे राजा रानी गुरु की भाई प्रगत कृपाला तो गाई जाती ही है भाई प्रगत कुमारी भी गाई जाती है नित्य तो भाई प्रगत कृपाला तो प्राय सबको याद है कंठस्थ है और वही प्रगट कुमारी सबको कंठस्थ नहीं है जिनको कंठस्थ है वो पाठ कर सकते हैं जिनको कंठस्थ नहीं है वे श्रवण कर सकते हैं कनक भवन अयोध्या जी में तो एक अलग ही नियम वहाँ भय प्रकट कृपाला पहले नहीं होता भय प्रगट कुमारी होता है महल मिश्री जी की प्रधानता है भय प्रगट कृपाला दो नंबर पे, भय प्रगट कुमारी एक नंबर पहले भय प्रगट कुमारी और स्तुति में भी वंदे विदेह तनया पद कुंडरीकम यहीं से किशोरी जी की स्तुति होती वहां प्रधान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अब सबके सामने गृहस्थ खोलना ठीक नहीं है पर मिथिला भाव के अयोध्या के रसिक श्री कनक बिहारी जी का एक रसमय नाम लेते हैं क्या नाम जानते हैं श्री किशोरी शरण बोलो भक्तवत्सल भगवान क्या बोलते हैं किशोरी शरण जी बोलते हैं किशोरी शरण है प्रगट कुमारी भूमि अतुलित भारी जनक दुलारी शामक भूमिते भई भैतिया आए दर्श किए पावन परम पर धन जनकपुर जनक नंदनी जनक नंद प्रगति सुख दैया जनकपुर में बाजे बदैया the ट गैया में भाई। हर से लोग लु जनकपुर में बाजे बदलैया हरे हरे लोग जनकपुर में बाजे बदलया धन्य राजा जन्म में बाज बधैया जनकपुर है नाम जनकपुर में बाजे बदैया प्रगटीया दुख सैया जनकपुर में बाज बधैया प्रगटीया दुख सैया जनकपुर में बाजे बधैया धन्य धन्य भा लक्ष्मी भी भैया जनकपुर में बाजे बाज्या लक्ष्मी निधि भैया सुन बाजे भैया बाबा लुता बतिया भोरा आ, आ, भोरा कनक बदन मणु जनकपुर में बाज बदैया बतन बनी गैया जनकपुर में बाज बदैया बदया दुख गैया जनकपुर में बाज बदैया जाए इसके बाद सब लुटाई एक साथ लुटाई होगी ठीक है ना तो जिसमें लोग बधाई का एक दो बधाई का आनंद ले लेंगे और नहीं तो सब एक दूसरे ऊपर पूजना शुरू कर देंगे इसलिए अभी केवल उत्सव का भाव में आप ऐसा अनुभव करें कि हम श्री विदेराज जी के महल में मैयालू पावा भोरा लुटा आभिया भोरा कनक बसन मणि भैया जनकपुर में बाजे बजिया कल बसन मणि भैया जनकपुर में बाजे बजिया मैया बसने लुटा में बसन आभूषण मैया लुटा पाठ परत पंडित जन जमा पाठ पर पंडित जन जम होती लगे पाठ पढ़त पंडित जना तो पाठ पढ़त पंडित जना द्वारे बचत सहैया जनकपुर में बाज बधैया द्वारे बजत सहैया पर क्या करें जगह की कमी है अंगना में अलीगढ़ ना जब दावतो अंगना में अलीगढ़ ना Agnaa mere niqan, <Sanly> naajat kawat. Agnaa mere niqan, <Sanly> naajat kawat. Agnaa mere niqan, naajat kawat. Aa thei, aa thei, aa thei. जनक मुया सिर जीव से जनक लाडली, सिर जीव सी जनक लाडली, सिर जीवसी जनक लाडली, सिर जीव सी जनक लारीलो जनक अगरैया जनकपुर में बाज बधा जनक अचल सुहाग भाग परिपूर्ण अचल सुहाग भाग परिपूर्ण अचल रहे प्रभु तैया जनकपुर में बज बजैया अचल रहे प्रभु तैया जनकपुर में बाजे बाज तुम्हारी कृपा से नारायण या की याज्ञ कृपा से मिथिला कृपा से हम ब्रजवासी की जी की कृपा से हम ब्रजवादी की पार लग गही नैया हाँ मार लग गई नैया जनकपुर में बाजे बाधे बदैया लग गई नैया जनकपुर कह रहे हैं कि आपने एक पद लिखा वो भी गाइए तो गा देते हैं बस सगुन हो गया नृत्य का हमारे श्री रसिक माधवदास जी के श्री जी के किशोरी जी के बड़े लाडले हैं इनका आविर्भाव भी मिथिला की रसमई भूमि में हुआ है ये एक विशेष बात है थोड़ा है क्या सब संतों को चित्रकूट में है? अभी ये एक मिनट थोड़ा बधाई हो जाए उसके बाद करवाना अभी कोई जल्दी नहीं है सब आनंद से बैठो बधाई सबको मिलेगी हाँ। पूज्य सदगुरु देव श्री भक्तमाली जी महाराज का लगभग डेढ़ वर्ष तक शताब्दी महोत्सव चला तो दासचित्रकूट में था और कथा के मध्य श्री किशोरी जी के जन्म का उत्सव आया अब हमारा काम ऐसे तो यह कोई बधाई की पुस्तक हमारे पास थी नहीं और हमको कोई बधाई याद नहीं थी तो आज मिथिला में बाजे बधैया बस इतनी धुंध सुनक थी इसी के अनुरूप कुछ भाव मन में आए तो कथा में जाते जाते जल्दी जल्दी अनमिल आखर अर्थ न जापू वाली जो पद्धति है ना ऐसे कुछ लिखा तो वही मदन बाबा बोले कि चित्रकूट में श्रृंगार बन में जो आपने बधाई गाई थी वो बधाई गाई आज मिथिला थोड़ा नीचा करने थोड़ा जो थोड़ा ज्यादा हमेशा जाने आज मिथिला में बाजे बधैया आज मिथिला में बाजे बधैया आज मिथिला दिला में आए। आज प्रगति आज प्रगति आज मिशिला में बाज बधैया आज मिशिला में बाजे बधैया आज प्रगति दिया सुख गईया, आज प्रगति तो दिया सुख दे आज मिशिला में बाज बधैया में बाजे धैया हो आज मिला में बाजे आज बधैया में बाजे बधैया हो बहुत ध्यान से सुने किशोरी जी के रूप में क्या प्रगट हुआ है निम रघुकुल सौभाग्य प्रगत भय निमरघु सौभाग्य प्रगट भयो निम रघु कुल सौभाग्य प्रगट भय निघु गुल भाग्य प्रगत में बे बधैया जिला में बजे बधैया श्री राघव की प्राण प्रिया राघव की प्राण प्रिया राघव की प्राण प्रिया भगवान के श्रियंग में विराजमान है विष्णु उत्पाद अवंतिका से लेके अयोध्या पूरी मस्तक में अयोध्या पूरी मस्तक में है मस्तक स्थान पर अयोध्या जी मिथिला का नाम तो कहीं आया नहीं रसिकों ने कहा अति सुंदर जनकपुर धाम धरणी को ती को टीका है मस्तक की मस्तक की शोभा बिना तिलक की नहीं होती अयोध्या मस्तक है तो मिथिला उस मस्तक पर विराजमान तिलक भूमि तिलक तिर हुत को शुभ धन भूमि तिलक तिर को शुभ तिरको धन्य चिंता भैया भूमि यज्ञार्थ प्रगत भई पर सत भूमि यज्ञार्थ प्रगत भई धनी जनक तो ना मैया हो धनी जनक सुना हो आज मिथिला में सिया हो। आज सिया हो। आज हो हो थिला में बाजे बधैया हो आज मिथिला में बाजे हरे पूरी बधाई में तो नाच लोग हार गए सीता सीता परस से प्रगति सीता से प्रगति सीता नाम धरो बासती माधव मातिय बांती फतंत्र ऋषि के दो मिया चैत्र और वैशाख माधव मात तृतीय बासंती माधव मात सुय बासंती जाने Taabat, baat baje baje abat. Naat, taabat, baat baje baje abat. Naat, taabat, baat baje baje abat. सभी लोग यथावत विराज जाए नीचे तो अच्छा रहेगा सभी लोग विराज जाए अरे सब बैठ जाओ बैठ जाओ सभी विराज जाए सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। सभी माताएं बहने अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक मिनट एक मिनट बैठ लो भैया आज महामंगल मिथिलापुर घर घर बजट बधाई आज माँ तो बड़ी सुंदर सुंदर बधाई है पर राम तीर्थ की कथा हो रही है तो गोस्वामी तुलसीदास जी के एक बधाई जरूर होंगी आज महा, महा आज महा मंगल मीठी लापूर हरे घर बजे a uh -huh. गाना नहीं रहा है सुंदर श्याम बधाई पाई भक्ति बधाई पाई से झाड़न आइए केवल पद का भाव कहते पद बहुत बड़ा है और बड़े विस्तार से उसको गाया जाता है हाथी घोड़ों पर चढ़ करके झाड़ी ढाड़िन आए हैं बड़ी शोभा है पूरे मंगल की पूरे नगर की बड़ी शोभा हो रही है और उस ढांडी ढाड़िन को देख करके जनकपुर वासी भी चकित है ये कहां से चले आए करत विचार नारी नर सिगरे को कौन बुला को, बुलाई ये कौन है किस कौन ने बुलाई और उस धार धाननी के उत्साह को देखकर कर इंद्राणी ब्रह्माणी गिरिजा सुखमा दे सका इतनी सुंदर है धारणे कि इंद्राणी ब्रह्माणी गिरजा ये सब उसकी शोभा को देखकर के आश्चर्यचकित हैं। और उस समय उसने कहा अयोध्या से रघुवंशियों की धारणिन धाणी ढाणिन यहाँ बधाई देने आई है तो उस समय कन्या का जन्म हुआ है उस कन्या के जन्म की बधाई देने आई हूं और अशीफ देने आई हूं अब तो दिव्य भी बजने लगे और ढाड़ी ढाणी नृत्य करने लगे कई पद के कई सुकों में बंदों में ढाणी ढाणिन के नृत्य का वर्णन है और महाराज जी लिखा है कि रंभा आदि सब लज्जित होगी उस नृत्य को देख करके शारदा की बुद्धि चकरा गई कि इतनी सुंदर नृत्य करने वाली यह ढाणिन चकित समय मुनिजन त्रिभुवन के योग समाधि बुलाई श्रुवन के मुनि सकित हो गये योग समाधि भूल गए अब तो महाराज शीरध्वजनक न्योछावर देने लगे रानी ने क्या कहा विजय लगे इंद्रप्रीज निर रावरी नारी सिखाई कान में सुनेना जी ने कहा ऐसी कछ दीजे ढाणिन को होए अवध में बढ़ाई ऐसा कुछ कि अयोध्या में ढाणिन की अयोध्या में ढाणिन की बड़ाई हो ऐसा कुछ क्यों हमारी प्रशंसा हो कि मिथिला से इतना लेके आइए तब महाराज जनक ने अग्नित पटभूषण मणि माणिक, हथनी दी माला दी याचक अयाचक कर दिए सब कुछ दिया लेकिन ढाणिन संतुष्ट नहीं नाक चढ़ाए कहत ढाणिन हसी नहीं मम भूख भगाई हमारी भूख भगी नहीं ये भैया ये चश्मा हमारा बार बार वैसा हो जाता ही है कितना बढ़िया फिटिंग किया है एसी का हाँ हाँ क्या कहना ये भी बधाई में आनंद ले रही है नाक चढ़ाए कहत धारिन हसी नहीं भूख भगाई हो हमारी भूख अभी भगी नहीं है जो मुक्ताफल भोग कंकड़ दे बहताई हो जो हंसनी मुक्ता चुभती हो उसको कंकड़ों से बहकाया नहीं जा सकता हमको ये नहीं चाहिए बधाई रखो अपने पास तब रानी ने ढानिन को पास बुलाए सुनैना जी ने हाथ पकड़ के थोड़ा सा धीरे से अकेली दबा के कहा तो जो भीतर तेरी बात हो वो कह दे हां बाकी मत छोड़ विनय करे नृपुर ढानिन क्यों बोलो बात दुराई जो छिपी हुई बात वो कह दो क्योंकि हमरो है सब तुम्हरे आगे शंकर कृपा कराई हमारे पास जो कुछ है सब तुम्हारा सब ले जाओ पर अपने मन की बात करो यह सुनते ही अयोध्या से आई झाड़े रोने लगी बोली पहले वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वही दूंगी वही दूंगी महाराज जनक वचन देव महारानी वचन दे बचन दे दिया तब उसने कहा धन की चाह नहीं चाह चली नहीं धरते और कछू ठहराई क्या हमरे लला लली तुमरे बली ये सगाई हमको बधाई में सगाई दे दो हमारे यहाँ लाला हुआ है आपके यहाँ लाली भाई है बस हम यही वचन मांगती है, लाली हमको दे दो हमारे लाला को ये लाली दे दो ये बधाई मांगने धारे नई है हंसे राय रानी मनमाने तब सी ये गोद खिलाई तब महारानी सुनैना ने धारणिन की गोद में किशोरी जी को रख दिया कुवरी कान में कछु बानी कहीं मनो निज बात पढ़ाई, तो कान में उस ढांडिन ने किशोरी जी के कान में सरकार की बात बताई कि हाँ अब ज्यादा समय नहीं है जल्दी दुलाहा के रूप में मिलने वाले हैं तो छोटी सी लाली किशोरी जी खिलखिला हंस गयी प्रसन्न हो गयी चली अबधपुर सौगुन सुखदन और उसको जो कुछ ढांडिन को मिला था सब वही लुटाए बोले तो हमने जो मांगा वही हमको मिल गया हमको कुछ नहीं चाहिए हम बधाई में लली को मांग के लाई है लाला के लिए लली को मांग के लाई है सगाई रिश्ता पक्का करके आई बधाई में चली अब सौगुन सुखदन मान महत गरुआई कृपा निवासी एक बड़े उच्चकोट के मिथिला रथ के आचार्य हुए उनके बड़े प्यारे प्यारे पद है कृपा निवास प्रसाद उपासित मन की आस पुराई इस प्रकार से बड़ी सुंदर बधाई है इतनी बधाइया हैं सैकड़ों हैं है तक है। गावे बस एक आखिरी बधाई कह करके के सब लुटाया जाएगा क्योंकि श्री अग्र जी की छोटी सी बधाई है सुने नारानी बजत बधाई तेरे सुने नारानी बज बधाई तेरे हम लोग कितने भाग्यशाली है साक्षात जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ धाम से जगन्नाथ भगवान की बजाई le na na re baj sa डर डगर बिच मिथिला नगरिया बधैया बाजे डगर डगर बिच मिथिला नगरिया बधैया बाजे राजा जी के सोघे मुकुट पीताम्बर सुनेना रानी के लाली पेरी चुनरिया बधैया बाजे राजा जी लुटावे अनधन सोनवा, सुनेना रानी नग जड़ित जीवरिया बधरिया बाजे भगवत रसिक मगन हुई नाचे नाचन लगे सब लोग लुगैया बधैया भाई डगर डगर विच मिथिला नगरिया बधैया भाई तो ये भी बधाई वहाँ एक जी में गाई जाती है सब एक ही हैं वृंदावन अयोध्या एक ही है रसिकों का समाज एक है बहुत सुख मिला अभी हमारा तो मन बिल्कुल भरा ही नहीं लेकिन भैया ये सब लुटाया जाएगा अब लुटाना शुरू करना चाहिए एक क्या हाँ सभी धैर्य धारण करके वहीं वही बंटवाए वही जाए हाँ, हाँ देखो भाई संतों की आज्ञा है जिसके जो भाग्य में होगा अपने आप पहुंच जाएगा बाकी कोई उसके खड़ा नहीं हो जो धक्का मुक्की में किसी को नहीं मिला बिना धक्का मुक्की के सबको मिलेगा ये हम बोलेंगे सीरध्वज कुसध्वज बैठे महाराज अजी वाह वाह आप लोग कहेंगे सीरध्वज बैठे महाराज अजी वाह वाह सीरध्वज कुसद ध्वज बैठे महाराज अजी वाह वाह व सभा राजी में सब साज अली बाबा देव राजी में सब साज अजी बाबा अजीबा अजी बड़े छठ अजीबा अजी बड़े बड़े धूप आए बैठे सब छठ अजी बाबा अजी बाबा अजीबा अजीबा अजी बाबा बेग पढ़े विप्रू झांगली भट्ट अजीबा वेद पढ़ मित्र अर बोधामिल भट्ट अजिमावा जाओ सभी अपने स्थान पर बैठ जाओ वहीं मिलेगा क्या वही खा रहे कितने लोगों ने एक बार बैठ जाओ ए बेट वही बेट जाओ, ए भैया बैठ वही बैठ जाओ हे खड़े हो गए तो बधाई नहीं मिलेगी बैठ जाओ सब लोग <स्थाथ> विप्र भक्त अजीब अजीब हवा अजीब धाड़ी अरुभा यहाँ से मिलेगा नहीं लोगों को अब हम बधाई लाए के बातें धाड़ी अरुभा अच्छे नाचते नखीबा जीवा देख दुनि बीज गए दान दिए छठ अजी बाड़े दिए मोती दू साल से पट अजी बात राम मगन भय या राम रक्ष अदीवा अजीवा अजीवा भैया अब सुन लो अब खूब जोरदारी से लुटाई होगी लेकिन सब बैठे रहना सिया जी प्रगट भाई बधाई है बधाई सिया जी प्रगट भई बधाई सिया जी प्रगट भाई बधाई है बधाई है बधाई है सिया जी प्रकट भई बधाई है बधाई हैिया जी प्रकट भई बधाई है बधाई बधाई है बधाई है बधाई है बधाई बधाई है बधाई बधाई बधाई है बधाई है बधाई बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई जी प्रकट भाई बधाई है बधाई हो सिया जी प्रकट भई बधाई है बधाई दिया प्रकट भई बधाई है बधाई है प्रकट भई बधाई है बधाई हैिया जी प्रकट भई बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है right प्रकट भाई बधाई है बधाई है भाई है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 िया बोल दिया बोल दिया बोल दिया बोल पिया बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल किया बोल Siya bol, siya bol, siya bol, siya bol, siya bol, siya bol, siya bol, siya bol, siya bol. Siya baday, siya jum sabit nahi baday, siya jum sabit. जी आरती तैयार करें आरती निशांत जी आरती पुलिस की लाए सुधीर जी आरती के लिए पढ़ा रहे सीता राम एक मिनट आरती आ जाए बड़ी मंच से मंच से अध्यक्ष लोग नीचे जाएं आरती जिससे संत महापुरुष लोग आरती कर सके सभी प्रेमियों से निवेदन है नीचे पधारे जैसे महापुरुष लोग आरती कर सकें। आरती रत्ने सैन महा ज्वालामान महासर्गोपचारा से गंधाक्ष पुष्पाणी समर्पया आरती अवन कुमारी की सुनैना जनक दुलारी आरती अवन कुमारी की सुनैना जनक दुलारी देवी दुति दर्शक मन मद मृत्यु हसक निवन तत मन मगर वीर भई गगन विमानन सुन न सारी जीव ते नदन कृुलान से काम की करण पुष्प देतावंदनम हस्ताभ्या स्वात्मावंदनम पात्र मध्ये सतम